और काफ़ी लंबे समय से आप विशेष रूप से संत बने हुए हैं और ब्रह्मा कुमारी का जो स्पिरिचुअल विशेष कॉन्फ्रेंस हुआ अभी ग्लोबल समिट उसमें आप शिरकत किया है तो आप सभी की तरफ से विजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है ओम शांति कैसे हैं आप विजेंद्र जी अपने बारे में बताइए हमें हाँ जब हम यहाँ पहली बार आए हैं जी जी जैसे हम यहाँ यह हैं तो हमें यहाँ का वातावरण और यहाँ का रहन सहन यहाँ का अनुशासन hmm. यहाँ का सहयोग खान पान बहुत अच्छा लगा hmm. तो हम यही आशा करते हैं कि भविष्य में भी इसे और भी इम्प्रूव होता रहेगा जी जी जी जैसे हमें भगवान बुलाएगा hmm. समय जैसा होगा hmm. हम आते रहेंगे hmm. हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इसको जो और अच्छा अच्छा ये ये ये हो जाए जैसे ये वो है है चार चांद hmm. और और और आश्रम आश्रम जो है। और अच्छा चले hmm. hmm. hmm. जिससे कि विश्व में हाँ, हमारे और हमारे देश का का इस नाम हो। जी जी फिजेंद्र जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और इस आपका परिचय दीजिए आप क्या करते हैं आपका संस्थान या किसी मठ से जुड़े हुए आप और ये हम्म जो ना खाड़ा। जो पूरे का जो ना है। जी जी जी हमारे गुरुजी हैं उपाचार्य तो कपिलपुरी है। अच्छा। पूरे भारत वर्ष के जोनाखाड़े के उपाध्यक्ष अच्छा हैं अरेचार्य मैं उन्हीं का शीर्ष हूँ अच्छा <laughs> मेरा आश्रम का नाम है बिजुपुरी जी महाराज अच्छा अच्छा तो तो अभी बिल्कुल बिल्कुल तो मैं जो जो जो जो जिस नाम नाम नाम नाम से स्टेशन आता भी बताना पड़ेगा लेकिन मेरा नाम जो है, नाम मेरा है है महाराज जी का अच्छा अच्छा जो मेरे तो का दिनचर्या कैसे होता है ना कोई धूमर पाल न कोई किसी किस्म का कोई वो नहीं है और उनके हर काम सराहनीय होते हैं mm -hmm. और उनके यहाँ कोई झूठ तूफान तो या कोई भी ऐसी कोई बात नहीं है अपना बहुत बड़ा आश्रम है mm -hmm. जो कि लगभग वी आई कह सकते हैं हम उसको है mm -hmm. अपनी गौशाला है एक वहाँ गोखर्ण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध बहुत प्रण चला रहा है mm -hmm. तो लक्ष्मण डेरे के नाम से प्रसिद्ध है हमारा गोखर्ण mm तीर्थ -hmm. भी होता है। हम्म। वहा आपका दिनचर्या कैसे होता है जैसे यहाँ है वैसे आ, ही कि हा, हा, कुछ हा, अलग सुबह शाम अपनी आरती होती है आ, बीच में अपना जो सेवा करते हैं, कौन से मेल मेला तो चलता रहता है अच्छा अच्छा वहाँ तो हमारी बहुत से समाजिया हैं जो हमारे बुजुर्ग जो थे जिन्होंने की नींव रखी है मत्थर टेकते हैं तो बहुत ही मन को शांति मिलती है <laughs> अच्छा अच्छा और दूसरा अभी हमारे गुरु जी ने जो है अभी तीन चार महीने पहले से ही अभी वहाँ जो है वो जो पुराना मंदिर था <laughs> उसको तोड़ करके <laughs> ये अयोध्या जो है ना मंदिर बना रहे हैं टोटल <laughs> स्थान से जा रहा है <laughs> अच्छा अच्छा अच्छा काम शुरू हो रहा है एक सा, दे, साल का हुआ है उसका तो शायद जल्दी को मिल जाए जी जी जी जी चलिए यहाँ से क्या क्या चीजें आप सीख के जा रहे हैं यहाँ से सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को जो हमने हाँ सुना महसूस किया जी जी जी सबसे तो बड़ी ये बात है कि एकता बहुत जरूरी है हुँ, हुँ। और एकता बनाए रखने के लिए शांति बहुत जरूरी है तो शांति के लिए थोड़ा मेडिटेशन या कोई भी अपने अंदर से गलत विचार जो है बाहर निकाल सके सही विचार अपने आप में होने चाहिए जिससे कि हमारी यूनिटी बढ़े हम लोगों शांति को शांति का उपदेश दे और कोई भी आदमी जो जैसे काम का उनका तो यहाँ से क्या सीखा आपने यहाँ से हमने जो है जैसे मेडिटेशन हमने शुरू किया अच्छा इससे पहले हमें अपना भगवान का नाम लेते थे जैसे भी अपना नहीं, नहीं। तो जो जो बताया था उसे चलता था अब यहाँ हमने देखा है हमारे समय की बचत और भगवान से मिलने का रास्ता थोड़ा सही मिल गया हर हम्म कोशिश करता भगवान से मिलने की जी जी जी तो यहाँ से ये की थोड़ा सा और और आसान हो गया <laughs> चलिए तो की हमारी हमारी भी ने बताया जी जी हमें बड़ा अच्छा लगा भी समझ भी आ जी, जी, जी। तो ये के जाके चर्चा करते हैं तो अपनी चर्चा भी करते है बहुत अच्छा लगा विजेंद्र जी जाते जाते आप एक संदेश रेडियो सुनने वालों को क्या देना चाहेंगे हम तो यह देना चाहेंगे कि ज्यादा से ज़्यादा जो हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्थान ने जो अपना विश्व एक सम्मेलन चलाया है हम ये चाहते हैं कि उसमें ज्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े जुड़े और अपने मन को शांत करके दूसरों को भी अच्छा लगता दिखाए जी जी जी चलिए विजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत साधुवाद आपको ओम शांति और बहुत ही अच्छी बातें आपने यहाँ से ग्रहण किया है पहले आप जो चीज़ें आपकी अखाड़ा में चलते हैं उन्हें करते थे और आरती भजन वगैरह चलता था आपका लेकिन अभी यहाँ आने के बाद आपको एक और नई चीज़ मिल गई ध्यान करने का मेडिटेशन करने का और उसे ठीक से समझकर आप कर रहे हैं अपने ग्रुप में उसके ऊपर चिंतन मनन करके आप उसको आत्मसात कर रहे हो तो निश्चित तौर पे आपकी आत्मा शक्तिशाली होगी और आप दूसरों को भी ये सिखाने में सक्षम बनेंगे बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप सुन रहे हैं रेडियो बन, वन 1.07.8 एफएम सुनते रहो मुस्कुर रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ब्रेक के बाद आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी फैल्दी और हैप्पी होंगे अभी हमारे साथ अमित कुमार जी हैं रोहतक से ही बिलोंग करते हैं और वहीं से आए हुए हैं और आप एक सब्जी जो मंडी है वो रन करते हैं होलसेल बिजनेस आप सब्जियों का आपको भी मौका मिला है ग्लोबल जो सबमिट हुआ उसमें आपने भी शिरकत किया तो अमित जी स्वागत है आपका अपने बारे में बताइए किस तरह से आपका ये बिजनेस रन हो रहा है कैसे आपने शुरू किया हमारा परिवार परिवार जी जी है तो वो तो इसलिए अच्छा तो इस सब करते थे। अच्छा अच्छा तो इसके साथ साथ बिल्कुल, बिल्कुल. तो बात पूछना चाहूंगा यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या समझ में आया क्या चीजें अच्छी लगी वो थोड़ा सा बताइए देखो भारत जो है ऋषि मुनियों का देश है हर इंसान ईश्वर की खोज में उसी के लिए कोई मंदिर में कोई गुरुद्वारे में कोई चर्च में हर जगह जीप जाता है सबसे बड़ी समस्या पहले यहाँ पर उस चीज का पता लगा कि मैं कौन हूँ मैं एक आत्मा हूँ उस चीज का पता लगने के बाद रस्ता बिल्कुल सरल हो गया आत्मा को जानने के बाद ही परमात्मा को जाना जाता है पहले स्वयं को जानू बिल्कुल बिल्कुल यहाँ के जो पता लगा कि आप एक आत्मा हो और परमात्मा जो है वो आत्मा का पिता है तो इसलिए अब उसको दुबारा जो है, वो के से किया। बिल्कुल बिल्कुल चलिए काफी अच्छी बात है आपने बताया ये ज्ञान आपको मिल रहा है जो प्राचीन ज्ञान है बीच में विलुप्त हुआ था फिर से मिल रहा है तो इसे आप अपने जीवन में अपना रहे हैं तो यहाँ आकर जो प्रैक्टिस वगैरह या किस तरह से आप इन चीजों को करने वाले हैं या आपने आ, स्थान पर रोड तक जाएंगे तो क्या क्या चीजें आप धारण करेंगे <laughs> ये परिवर्तन का बिल्कुल आम आदमी भी है वो भी बोलता है परिवर्तन हो रहा है जैसे दस बीस साल के अंदर जो मकान थे वो बदल गए यह परिवर्तन का समय हम्म लेकिन सबसे पहले स्वयं का परिवर्तन होना आवश्यक है और परिवर्तन कैसे होगा राजयोग के द्वारा हुँ, हुँ, हुँ। जब हमारे राजयोग की विधि को अपनाएंगे जीवन में सबसे पहले पता चलेगा सभी को कि मैं कौन हूँ जब बेभिमान को जीव खत्म करेगा तो परिवर्तन की तरफ देश आगे बढ़ेगा फिर विश्व आगे बढ़ेगा तभी शांति स्थापित होगी क्योंकि सबका एक विचार होगा तो एक मत होगा एक मत होगा शांति होगी झगड़ा खत्म होगी तो यहाँ से जो ब्रह्मा से जो है हमें संदेश मिलता है कि हम सब एक पिता की संतान है ना कोई हिंदू है ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई ना कोई जैन सभी आत्माएं है और जब ये सारे धार्मिक जो है ऊंच बीच समाप्त हो जाएगी तो, जाए, तो सभी एक मंच पर होंगे एक मंच पर होंगे तो सारा विश्व एक होगा सभी सब आत्माएं सबका पिता एक है बिल्कुल बिल्कुल ये संदेश जो है ये पूरे विश्व को ब्रह्मा कुमारी दिया जा रहा है धीरे धीरे धीरे धीरे जो एक चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया है और आशा करूँगा आप सभी को अच्छा लग रहा है अमित जी की बातें सुनकर अमित जी ने ज्ञान को अच्छी तरह से समझा है और मुझे लगता है की उनके इस अनुभव से वो अपने जीवन को परिवर्तन भी करेंगे और दूसरों के लिए मोटिवेशन भी देंगे। देना चाहूंगा देश, बिल्कुल, देश, बिल्कुल बिल्कुल दीजिए। एक बार यहाँ के हर आदमी वो किसी भी से, मट से, या किसी भी भी से, से या तरफ बार आके देखे जरूर यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की कार्परेशन और यहाँ का जो अनुशासन है उसको देखे और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर जो दी जाती है राजयोग का ज्ञान उससे आत्मा को शांति समाज में शांति आपके व्यवहार में सुधार हर तरह की इतनी व्यवस्थाएँ एक बार जो भी गलत फहमी में है देश के अंदर जो अफ्वाह फैलाई जाती है वहाँ तो ऐसा है वहाँ तो वैसा है तो मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि एक बार यहाँ आके जरूर देखें यहाँ की व्यवस्था को और यहाँ का जो राज्यों का पोर्स है उसको एक बार अपने जीवन में अपना के जरूर देखें बहुत सुंदर बहुत ही बढ़िया आपने मैसेज किया है आश्वर्य करूँगा हमारे सभी श्रोताओं को भी समझ में आ रहा है कि आज के समय में राजयोग कितना ज़रूरी है तो आप सभी राज्यों का प्रैक्टिस करें जिस तरह से अमित जी ने समझा है वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि हम सभी मिलकर जब राज्यों का प्रैक्टिस करके अपने जीवन को बदल देंगे तो निश्चित तौर पर ये विश्व परिवर्तन होगा और एकता और विश्वास बना रहेगा इन्हीं शुभ के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रही हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओम शांति सन्ती रहो मकुर तू जग से बाहर हम रचना है तुम रचता हो हम जग में